सफर नमस्कार सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर नमस्कार वन जीरो रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ खबों के सफर में मैं हूं आपका हम सफर <laughs> आज के सफर को और सुहाना और सुंदर बनाने के लिए आज के हमारे कार्यक्रम के इस एपिसोड में विभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है हैं और कुछ प्यारे गाने जो ओ अक्षर वाले हैं वो उनके पिटारे में हैं जो हम लोग एक एक करके सुनने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से विवाजी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार हाथ <laughs> <laughs> से बीतते हुए लम्हों को कैसे रोको खुदा ना करे कि ऐसा लम्हा आए जो सारी ख्वाहिशों को संग ले जाए इजाजत बस खुदा से इतनी चाहिए जिंदगी भी जितनी भी जिंदगी है बस तेरी याद में बीता बीत जाए आप सुना है और बीवाने और मैं आपको ये थोड़े मस्ती बड़े थोड़े चुदबले और नाच गाने वाले गाने सुनाने वाले हूँ और पहला मेरे पास गाना है ओ मोरा नादान बलवा न जाने दिल की बात और ये नाचते हुए गाना दा, नाचते हुए फिल्माया गया है जैसे कि ये वर्डिंग बोल रही है कि अपने बलमा तक अपने दिल की बात कैसे पहुँचानी है नाचते हुए इशारों से थिरकते हुए डांस करते हुए और ये गाना अपने आप में एक कम्प्लीट है इसके लिए ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं आप गाना सुनके इसको करें और मुझे बताएं कि आप जी बहुत ही खूबसूरत माला सिन्हा राजकुमार और कुमकुम पर पिक्चराइज किया गया था तो चलिए इस गाने को सुनते हैं ये एक गरीब छात्र की कहानी है गरीब स्टूडेंट की कहानी है मुंबई में एक परिवार के साथ रहता है और वो अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद मेहनत करता है लेकिन उसके बीच में बहुत सारी क्लाइमैक्स आती हैं कहानी को इस तरह से बताया गया है तो आइए इस कहानी को जो है डायरेक्ट किया था नरेश शहगल ने और बहुत ही प्यारी सी उसने डायरेक्शन दी है फिल्म में और शंकर जयकिशन साहब का संगीत से सजाई गई फिल्म है तो इस फिल्म का गीत जैसे विभाजी ने याद कराया है हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है लता मंगेशकर ने गाया है और उजाला ए सलमन का ये खूबसूरत गाना कार्यक्रम के शुरुआत में आप सबके लिए खुश रहो खुश या बाटो सब 107.8 एफएम खुश रहो चलते चलते तो तो तो हजारों हजारों मुसाफिर मुसाफिर मुसाफिर मिलते मिलते हैं हैं जिंदगी में तो कई मुसाफिर अपने बनते हैं अपनों और गैरों में भी बहुत फर्क होता है कुछ पास हो के भी दूर है कुछ दूर हो के भी दिल के सबसे खरीब है आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 का सफर आइए आगे बढ़ते हैं जी, अगला अगला गाना गाना गाना कौन सा है है है आपके पास पास सनी मेरे पास अगला गाना भी ये ये एक पार्टी में गाया हाँ ये ये जन्मदिन का माहौल है छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है <laughs> और इसमें गाने के बोल हैं ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते जैसे कि गाने की वर्डिंग ही बता रही है कि बच्चे के साथ इसमें संजय हैं और बलराजानी हैं और साधना जी पे फिल्माया गया ये गाना है और छोटे बच्चे को अपने दिल के भाव दिल का प्यार प्रकट करते हुए इस गाने को गा रहे हैं और बहुत ढेर सारी दुआएं भी दे रहे हैं और कुल मिला के बहुत खूबसूरत है और वो कह रहे हैं मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है मेरी जिंदगी में <laughs> तो जिसे बहार क्या बात है बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने सुनाई हैं अर्षा करता हमारे सभी दोस्तों को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा और ये फिल्म आई थी 1969 में एक फूल दो मालिक बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही और इसमें जो हीरो है वो माउंटेनर है यानी पर्वत रोही है और पर्वत रोही जो है वो हमेशा उस इवेंट को करते रहते हैं और उसी बीच एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो ये निर्णय करते हैं कि हम लोग एक इवेंट पूरा करेंगे उसके बाद शादी करेंगे पर वो इवेंट इतना लंबा हो जाता है कि उस इवेंट के अंदर तूफान आ जाता है तो फिर वहां पर एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स फिल्म में बताई गई है तो इस फिल्म के जो कलाकार हैं संजय खान बलराज सहानी साधना और दुर्गा कोटे ने काम किया है तो आइए इस फिल्म का ये गीत आपने याद कराया बहुत ही प्यारा ये गाना है प्रेम धवन साहब ने लिखा है मोहम्मद रफी साहब ने गाया है रवि साहब का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए खुश रहो खुश या नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा कैसना कैसे ये दिल के रिश्ते तो नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा कैसना कैसे ये दिल के रिश्ते तो नन्हे से फरिश्ते प्पी बर्थडे की तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें तुझे देखने से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल फिरिश्ते तो नन्न से Happy birthday to you, Happy birthday. सा फूल है तू किसी और के चमन का नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का खुशबू छाई तुझ से बाहर क्यों है ओ नन्हे से फरिश्ते तुझ से ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते कुछ नहीं है मेरा फिर भी ये तड़प कैसी तुझे देखते ही हूँ में उठती है क्यों लहर सी हर बात मुझ पर तो रहता फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते से फरिश्ते फरिश्तेप्पी बड़े बर्थ नमस्कार आप सुन रहे हैं आपके पास पहले आप बताए आपको ये गाना कैसा लगा वो गाना तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा एंड uh, एक मैसेज देता है और कहीं ना कहीं एक मासूमियत जो है न वो फील आता है जो एक अलग फील है है है इसमें जी जी बिल्कुल और केक खाने को भी मन का <laughs> <बड़े को। laughs> अगला गाना मेरे पास है। जैसे कि मैंने कहा ये खुशी वाले गाने हैं हाँ। नीले पर्वतों की धारा नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने के नारा बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए कोई हमारा चाहिए जैसे कि गाने के बोल कह रहे हैं सबको सहारा चाहिए हर किसी को सहारे की तलाश है प्यार प्यार की तलाश है है का सहारा सबको चाहिए तो जो इस गाने को कंप्लीट करता है, और इसके बोल बड़े सुंदर हैं फूल में जैसे फूल की खुशबू इसमें है यू तेरा बसेरा धरती से अंबर तक फैला चाहत की बाहों का घेरा खूबसूरत बोल के साथ खूबसूरत गाना आपके लिए हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और ये मुझे लगता है कि आदमी और इंसान 1969 में फिल्म आई थी इस फिल्म का ये गाना है और फिल्म के कलाकार धर्मेंद्र फिरोज खान सायरा बानो मुफ्ताज है और इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है दो पुराने दोस्त दो है दुश्मन बन जाते हैं और फिर वापस एक दूसरे के सामने आते हैं तो वहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग हो जाती हैं फिर से वो दोस्त बन जाते आखिरी में लेकिन बीच में बड़ा क्लाइमैक्स दिखाया है तो ये कहानी है इसमें आइए आगे बढ़ते हुए ये गाना जो है साहब का लिखा है आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया रवि साहब का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना है आप सुना हैं रिजो पुनेरी आवाज वन जीरो था है। खाबो के मुझे अच्छा लगा वो नीले पर धारा <laughs> शाहिदी साहब का लिखा ये गीत आपने सुना अब आइए आगे बढ़ते हैं और विवाजी आपके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा यूं ना निकला करो आजकल रात को यू ना निकला करो आजकल रात को छाद छुप जाएगा देख कर आपको खूबसूरत वेरी नाइस अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है देवानंद अपने महबूबा नूतन की आंखों की तारीफ कर रहे हैं और गाने के बोला है ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना तीर दिल पे चला के जरा झुक जाना तो इसमें पूरी मस्ती के साथ देवानंद जैसे अपने अंदाज में गा रहे हैं और नूतन पर पूरी तरह से फिदा हो रहे हैं आप गाने को ही इंजॉय करें इसके लिए जितना मैं कहूंगी उतना कम है आप तो इस गाने को सुन के ही आप इसको एड कर सकते हैं कि इसमें और क्या है <laughs> <जोय करें। laughs> जी जी जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने पेंगे इस एल्बम का याद किया है देवानंद नूतन और शोभा खोटे और गजानन जागीरदार ने इस फिल्म में काम किया था बहुत ही खूबसूरत गाना है चलिए गाने का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो एफ खुश रहो खुशिया बाटो मस्ताना देख समा है सुहाना बीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जना हो, हो तो गहे मस्त मस्ताना देख समा है सुहाना बीर दिल पे चला के हाँ जरा सुख जना प हो निगा मत तना <स्थाँगा> कोई देख नशीलियां मलमल के दिल कैसे बने न जीवाना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 ख सम है सुहाना, सुहना चला के हाँ जरा झुक जाना मत तो तो मस्ताना। <प्राथ गुणा>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 गहे मत ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल से चला के जरा झुक जाना पशोन गहे मत ताना बसकी के, के दियों को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना चाहत का लब ना माने दे यही प्यार का जमाना बस के दियों को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना चाहत का लबा माने दे यही प्यार का है जमाना निगाहें कुछ समा है सुहाना खीर दिल पे चला गेंगे हाँ जरा धुख जनागा निगाहें ताना आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज एक सौ सात खुश रहो नमस्कार आप आप सुन रहे पुनीरी आवाज 107.8 पर सभी का फिर से स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना ओ मस्ताना मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गाने को लिखा था आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया था सचिन देव बर्मन का संगीत सजा पेंग गेस्टेस एल्बम का ये गाना था और पेंगेस्ट ये नाम सुनकर ही आपको पता चल जाता है कहीं कही ना कहीं एक व्यक्ति जो है किरायादार बनकर रहता है <laughs> ऐसे ही देवानंद भी यहाँ पर एक किरायादार होता है लेकिन फिर जो मालकिन होती है उनके साथ इनका जो है आ, कुछ बातें बन जाती हैं तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर बताई गई है और कहीं कही ना कहीं एक पुराना रिश्ता जो है वहाँ पर सामने निकल के आता है तो कहानी इस तरह की यहाँ पर डिजाइन किया गया था सुबोध मुखारजी साहब ने इसको डायरेक्ट किया था एस मुखार्जी जो है इसके प्रोड्यूसर थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है मेरे पास ये ओ पंची प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली ये आ, एक डिफरेंट सा एटमोसफेयर में फिल्माया गया गाना है ये जेल में बैठी औरतें जो कैद में है नहीं, नहीं। और ऊपर उड़ते हुए पंछी को देख के उनकी आवाज को सुन के उनसे जैसे बात कर रही है कि तू आजादी में है और वो इसमें इसमें नूतन है तो वो कैद और आजादी का जो एक डिफरेंस है उसको इस गाने में बताया गया है की आजादी की क्या वैल्यू है तो उसमें वो गाते हुए कह रही है मैं खिड़की से छुप छुप देखूं देखू जी जी जी जी आप ये बंदनी फिल्म का ही बात कर रहे हैं बंदनी फिल्म में ही ये गाना था बिमल राय के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में शायद हमने जिक्र किया था महिलाओं का एक जेल होता है उस जेल का जेलर धर्मेंद्र साहब है और इसमें अशोक कुमार धर्मेंदर और नूतन पर पिक्चराइज किया गया ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इस फिल्म का ये जो गाना अभी आपने जिक्र किया जिसके बारे में वो शैलेंद्र साहब ने लिखा था आशा भोसले ने गाया था और सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गाना है और बहुत ही खूबसूरत गाना है तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही डिफरेंट फील आएगा तो चलिए इस गाने को सुनते हैं आप सुनाए हैं रेडियो आवाज वन जीरो खुश रहो खुश या बाटो प्यारी बोले बोले तू कौन सी बता रे, तू बोली बोली और जी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और दूसरे गाने को देख के ये सोच रही हूँ कि आपसे पूछू कि आपने कभी चांद सितारों से बात करी हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी <laughs> <थे क्या? laughs> तो में है तो मेरे पास और रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तो फैसला सुना दे इसमें मीना मीना कुमारी बड़े भोले मन से चांद से से बात कर रही है हाँ। और चा, चांद से पूछ रही है उनको जज बना के कि तू बता दे कि मेरा कसूर क्या है हुँ, हुँ, कि मोहब्बत में दिल का कसूर होता है कि आंखों का कसूर होता है तो इसको सुन के आपको तो बड़ा मजा आएगा जी, जी, तो जी, ये जी, गाते हुए कह रही हैं हुई है नैया साहिल इसे दिखा दे मेरा कसूर क्या है फैसला सुना दे बस अभी भी मैंने चांद से बातें की आपके लिए तो चांद ने कहा आपके लिए हम तो अल्फाज ही ढूंढते रह गए और वो आंखों से गजल कह गए <laughs> <वाँ। laughs> आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर खाबो का सफर और आइए अगला गाना जो अभी हमारे रविभा जी ने बताया है ये राजेंद्र कृष्णा साहब का लिखा हुआ है लता एंड रफी साहब का गाया हेमंत कुमार का संगीत से सजा ये बहुत ही खूबसूरत गीत है तो चलिए सुनते हैं इस गीत को आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बाटो के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तो फैसला सुना दे तो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तो फैसला सुना दे है भूल कोई दिल की आंखों किया खता है कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है है भूल कोई दिल की आंखों किया खता है कुछ भी नहीं तो मुझसे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 दिखा दे मेरा कसूर क्या है तू तो फैसला सुना दे तो रात के साथ चंदा जगह बता दे मेरा कुसूर क्या है तू तो फैसला सुना दे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 आप सुन रहे हैं और अभी जो गाना आपने सुना ये एक आई थी 1957 में जिसका नाम था मिस मैरी जी हाँ मिस मैरी इस फिल्म के कलाकार थे किशोर कुमार मीना कुमारी और जमिनी और उसके साथ में ओम प्रकाश जी ने भी काम किया था तो ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी उस समय की 1967 की और इसमें एक जो है आ, अमीर और गरीब की कहानी बताई गई है थोड़ा सा इसमें और मिस मैरी जो है एक लड़की है और उसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है क्योंकि वो लड़की फिर बीच में घूम जाती है और उसको ढूंढने <laughs> तो आइए आगे, आगे बढ़ते है वीबा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है वर्षा आ रही है और बारिश में भीगती हुई साधना जी गा रही है बर्खा बहार आई रस की फुहार लाई अखियो में प्यार लाई और ये बारिश से खेलते हुए साधना अपने साजन को याद कर करी है और मौसम में मचलते हुए अरमानों को बयां कर रही है ऐसे रिम सनम प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए सावरी घटा जब जब छाई उस... <laughs> बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है पर नाम का एक फिल्म आई थी नाइनटीन में और ये फ़िल्म जो है एक यूनिक कहानी को बयां करती हैं उस समय ये फिल्म जो है ख़ास गांव के लोगों को ईमानदार बनाने के लिए या फिर ईमानदारी का जो गुण है वो किस तरह से हमारे जीवन में बहुत हमें मदद करता है कई बार होता है कि लोग जो है थोड़ा सा गरीबी के कारण जो है जल्दबाजी में कुछ अनजाने कद, कदम उठा लेते हैं जिसके वजह से उन्हें बाद में बहुत मुश्किलें सहन पड़ती हैं तो यहाँ पर डायरेक्टर ने कोशिश की है बिमल रॉय में कि हम जैसे भी हैं चाहे गरीब हैं लेकिन उसमें अगर मूल्य हमारे जीवन में होता है तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बनता है और उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक जो है थोड़ा सा एक लालच का जो टेक्निक है वो उसने इसमें यूज़ किया था तो बिमल राय की बहुत ही सुंदर डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और सलील चौधरी का संगीत है आप सुना है रेडियो आवाज़ और इस फिल्म के कलाकार है साधना मोतीलाल दुर्गा खोटे का नया लाल पर पिक्चराइज किया गया था तो आइए इस फिल्म का ये गीत अभी आपके लिए आप सुनाए है रेडियो पोनी आवाज खुश रहो खुशिया बाटो कैसे आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नेचर को बिल्कुल कर रही हूँ चांद से बातें हो रही थी अब वर्षा रानी से भी बात हो गई जी, जी, अब सनम से बातें होने बाकी हैं और जो सायरा बानो रजिंदर कुमार के साथ कर रही और गा रही हैं ओ।, ओ सनम तेरे हो गए हम प्यार में तेरे खो गए हम बहुत सुंदर गाना है इसमें जी, जी. और दो प्रेमी एक दूसरे के साथ जिंदगी की नहमत समझ कर गा रहे हैं मुस्कुराते हुए गाते हुए अपने आ, इसको एंजॉय कर रहे हैं पूरे गाने को और इसके बोल बीच में हैं जैसे दो भटकते राही आ मिले मंजिल पर दो दिलों की कश्ती आ लगी साहिल पर मुस्कुराते जागे एक संग दो मुकदर बिल्कुल <laughs> जी जी जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद किया और आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं कार्यक्रम के और आई मिलन की बेला नाइनटीन का ये फिल्म थी सिक्सटी में रिलीज़ हुई थी शायद और ये फिल्म भी अपने आप में एक ट्रायंगल लव स्टोरी वाली बात इसमें आ जाती है एक हीरोइन और दो हीरो जो हैं इस इस तरह की कहानी इसमें बताई गई है और इस फिल्म के कलाकार राजेंद्र कुमार सायरा बानो धर्मेंद्र और शशि कला थे ये फिल्म भी बहुत ही कॉमेडी के साथ बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी उस समय बहुत पॉपुलर रही और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया मोहन कुमार के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी बहुत ही अच्छा गाना जो है इसमें सारे गाने हिट है लेकिन ये जो गाना आपने अभी याद किया वो सनम तेरे हो गए हम ये अपने आप में बहुत ही मस्ती भरा है तो मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है <laughs> श्रोताओं को गुड कहने का और आपको थैंक यू कहने का <laughs> जी थैंक यू आपका भी और हमारे श्रोतागन का भी जो इतने प्यार से इतने भाव से हमें सुनते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं आगे भी इस नए नए अच्छे अच्छे गाने चुन के लाने के लिए आपका और हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया और प्यार भरा नमस्कार नमस्कार जी आपके लिए चंद लाइन में जाते जाते कितनी खूबसूरत है आंखें तुम्हारी बना दीजिए इनको किस्मत हमारी इस जिंदगी में हमें और क्या चाहिए अगर मिल जाए मोहब्बत तुम्हारी <laughs> आप सुना है रेडियो पर खाबो का सफर के इस एपिसोड में आज का सफर यही खत्म होता है फिर मिलेंगे अगले सफर में नए एपिसोड में नए नए एपिसोड गानों के साथ तब तक आप बने रहिए आवाज के साथ और आई मिलन की बेला इस एल्बम का शैलेंद्र साहब का लिखा लता और मोहम्मद रफी साहब का गाया शंकर जयकिशन का संगीत बद गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशियाँ ओ सनम तेरे हो गए हम प्यार में तेरे खो गए हम ज़िंदगी हो गए हूँ आ गया मुस्कराना ओ सनम तेरे हो गए हम प्यार में तेरे खो गए हम मिल गया मुझको ऐसनम जिंदगी का बहाना साहिल पल गया मुझको ऐसन जिंदगी का बहाना आसनम बोला जाग कर सपने से दिल किसी का रात की रानी का किसने घूंघट खोला ओ सनम तेरे हो गए हम चार में तेरे खो गए हम मिल गया मुझ को सनम जिंदगी का हो गए हम प्यार में तेरे खो गए हम मिल गया मुझको खो न सनम जिंदगी का फराना